शो स्वयं की सत्ता एटॉक इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर सिक्स मेरे में। किस संबंध में आपसे बात करूं? इस पर विचार करता हूं। सबसे पहली बात जो मेरे ख्याल में आती है वो ये है इधर मनुष्य के जीवन में निरंतर पीड़ा दुख और अशांति बढ़ती गई है बढ़ती जा रही है जीवन के रस का अनुभव आनंद का अनुभव विलीन होता जा रहा है जैसे एक भारी बोझ पत्थर की तरह हमारे मन और हृदय पर है जीवन भर उसमें दबे दबे जीते हैं उसी बोझ के नीचे समाप्त हो जाते हैं लेकिन किस लिए ये जीवन था किस लिए हम थे कौन सा प्रयोजन था इस सब का कोई अनुभव नहीं हो पाता ये कौन सा बोझ है जो हमारे चित्त पर बैठकर हमारे जीवन रस को सौंप लेता है कौन सा भार है जो हमारे प्राणों पर पाषाण बन के बोझिर हो जाता है इस संबंध में ही आपसे थोड़ी बात कहूं इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं एक छोटी सी कहानी कहूं उससे मेरी बात भी जो मैं कहना चाहता हूं ख्याल में आ सकेगी बहुत पुराने समय की बात है एक पहाड़ के ऊपर बहुत दुर्गम पहाड़ के ऊपर एक स्वर्ण का मंदिर था उस मंदिर में जितनी संपदा थी उतनी उस समय सारी जमीन पर मिलाकर भी नहीं थी सारा मंदिर स्वर्ण का था रत्न खचित था उस मंदिर का जो प्रधान पुजारी था उसकी मृत्यु निकट आई तो उसके सामने सवाल उठा कि वो मंदिर के दूसरे पुजारी को नियुक्त कर दे उस मंदिर की प्रथा थी कि जो व्यक्ति उस युग का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हो वही मंदिर का पुजारी हो सकता था तो सारे देश में शक्तिशाली व्यक्ति को खोजने की योजना बनी कैसे सारे देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को खोजा जाए तो घोषणा की गई कि जो व्यक्ति एक निश्चित समय पर जिन जिन व्यक्तियों को भी ये ख्याल हो कि वे शक्तिशाली है पर्वत के नीचे इकट्ठे हो जाए निश्चित समय पर सारे प्रतियोगी पर्वत की चढ़ाई पर निकले जो सबसे पहले मंदिर में पहुंच जाएगा वही शक्तिशाली सिद्ध होगा और मंदिर का पुजारी हो जाए स्वाभाविक था कि जिनमें भी बल था वे सारे लोग इकट्ठे हुए बहुत से युवक इकट्ठे हुए ऐसा मौका कौन चूक सकता था? निश्चित दिन पर उन सारे लोगों ने पर्वत की चढ़ाई शुरू की। बलिश्ट से बलिश्ट लोग आए थे, बहुत दुर्गम चढ़ाई चढ़ाई थी। शुरू करते वक्त जो जितना बलिष्ठ था उसने उतना ही बड़ा पत्थर भी अपने कंधे पर रख लिया इसलिए ताकि उसका पौर उस पत्थर के भार से प्रकट हो सके और उस चिन्ह की तरह अपनी शक्ति के चिन्ह की तरह कुछ तो डर ही गए उनसे पत्थर उठाते नहीं बने वे ये सोच के कि जब पत्थर भी नहीं उठता और लोग इतने इतने बड़े पत्थर लेकर पहाड़ चढ़ रहे हैं भाग गए और लौट गए फिर भी सौ युवक बड़े बड़े पत्थर लेकर पहाड़ पर चढ़ने शुरू हुए वैसे ही पहाड़ कठिन था ऊंची दुर्गम चढ़ाई थी फिर पत्थरों का भार था कोई एक महीने की लंबी चढ़ाई थी बहुत दूर बहुत दुर्गम में वो मंदिर था इसीलिए तो स्वर्ण का था इसीलिए तो था जो मंदिर जितना दूर होता है उतना ही सोने का होता है जो मंदिर जितना दुर्गम होता है उतना ही रत्न खचित होता है और जहा जितनी संपदा है जितना धन है उतनी ही दुर्गम चढ़ाई है पर्वत पर चढ़ना शुरू किए बाढ़ था भारी धूप थी कठिन पर्वत था सीधा कुछ गिरे खड्डों में और अपने पत्थरों के सांच मर गए कुछ बचे में भिसरते हैं चलते हैं भूखे प्यासे खाने को ठहरने की भी फुर्सत नहीं है किसको है दुनिया में किसी को भी नहीं पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है किसको है क्योंकि दूसरा बिना पानी पिए आगे निकला जाता है और कौन चूके स्वर्ण के मंदिर का मालिक होना कौन चूके तो न खाते हैं न पीते हैं न विश्राम करते हैं न दिन देखते हैं न रात देखते हैं आधी रात उठाते हैं रात सोते हैं, जल्दी उठते हैं, फिर भागना शुरू हो जाता है कुछ गलत तो करते नहीं हमेशा हुआ है जिनको भी पहाड़ पे चढ़ना है ऐसे चढ़ना होता है आज भी वैसे ही होता है आगे भी शायद वैसे ही होता रहेगा एक, एक कर जो गिरने लगे जो जीवित थे आगे बढ़ते थे उन्हें लौट के देखने की फुर्सत भी नहीं थी कौन गिर जाता था पड़ोस में किसको देखने की फुर्सत थी जो साथ साथ चलते थे कोई गिर जाता था तो लौट के रुकने की किसको फुर्सत क्योंकि दूसरे आगे निकले जाते थे मरने वालों के लिए कौन रुकता है कौन ठहरता है दुनिया में कभी कोई नहीं ठहरता है मरने वाले का कोई साथी नहीं कोई ठहरने वाला नहीं जो चलते है उनसे साठ है वो सांस भी मित्रता का नहीं शत्रुता का है क्योंकि कौन आगे निकल जाए ये डर है लेकिन किसी तरह चढ़ाई पूरी हुई सौ निकले थे मुश्किल से दस बारह जीवित रहे बहुत थे फिर भी बहुत थे सौ में से दस बचे थे काफी थे अंतिम दिन था कोई थोड़ा आगे था कोई थोड़े पीछे था गति बढ़ गई थी अंतिम दिन था और निर्णायक घड़ी थी तभी उन सब ने देखा कि एक युवक जिन्हें वो समझे थे कि मर गया जिन्हें वो समझे थे कि वो सबसे पहले ही सबसे अंतिम था वो अचानक उनके पास से ते तेजी से आगे निकला जाता है तो घबरा गए लेकिन फिर हंसने लगे क्योंकि उस पागल ने अपना पत्थर जो था कंधे का वो कहीं फेंक दिया था बिना ही पत्थर के बढ़ा जाता था उन्होंने तो उससे चिल्ला के भी कहा कि वो पागल हो तुम ऐसे बढ़े जाने से फायदा भी क्या वहां कौन तुम्हें पूछेगा तुम्हारा पौरुष चिन्ह कहाँ है पत्थर कहाँ है देखते हो इतना पत्थर लेके हम चढ़ते हैं और तुम ऐसे चढ़े जा रहे हो लेकिन उसने कुछ ध्यान न दिया निश्चित ही जब पत्थर उसके सिर पर न तो उसकी गति बहुत बढ़ गई थी पत्थर का न होना उसकी शक्ति बन गई तीव्रता से वो गया और सबसे पहले पहुंच गया वो सुबह पहुंच गया दूसरे सांझ पहुंचे लेकिन जो दूसरे थे उन्होंने सोचा पागल है इसका प्रयोजन क्या है पहुंच जाने का कौन इसे पूछेगा लेकिन जब वे सांझ पहुंचे तो चकित रह गए पुजारी ने उसे भार सौंप दिया था जो तो नया पुजारी नियुक्त हो गया उन सब शिकायत की जाती कि यह क्या बात है ये कैसा अन्याय है ये कैसा धोखा है उस पुजारी ने कहा ना तो धोखा है ना न्याय है और न ही ऐसी बात है कि मुझे तथ्यों का पता न हो लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं इस जगत में सबसे शक्तिशाली वही है जो अपने भार को छोड़ने का सामर्थ्य रखता है और मैं तुमसे यह भी पूछना चाहता हूं कि किसने तुमसे कहा था कि तुम पत्थर लेकर चढ़ो कि किसने तुम्हें सुझाव दिया था कि तुम अपने कंधों पर पत्थर भी ले लेना बात तो सिर्फ चढ़ने की थी भार लेने की कहा थी निश्चित ही तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें सुझाव दिया होगा कि मैं हूं बड़ा बलि, तो बड़ा पत्थर लेकर चलू तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे कान में कहा होगा कि पत्थर फिर तो ले लो अन्यथा ऐसी तो कोई बात न थी किसने खबर की थी इस युवक ने अद्भुत साहस का शक्ति का परिचय दिया है और सबसे बड़ी शक्ति और साहस ये है कि जबकि तुम सब पत्थर से बंधे थे उस अकेले ने पत्थर छोड़ने की हिम्मत की दुनिया में भीड़ से अलग होने से बड़ी और कोई कठिन बात नहीं है जो भीड़ कर रही हो जो सब कर रहे हो उससे एक व्यक्ति का अलग होके कुछ कर लेना अत्यंत नैतिक शक्ति का आत्मिक शक्ति का प्रतीक है इसलिए इसे मंदिर का पुजारी बना दिया और उसने उन सबको विदा करते कहा और स्मरण रखो अंत में भगवान के दरवाजे पर वे ही प्रविष्ट होंगे जिनके कंधे पर कोई भार नहीं है जो निर्भार है जो जितना निर्भार है उतना ऊपर उठ जाता है जो जितना भारी है वो नीचे बैठ जाता है इसी संबंध में थोड़ी आपसे बात कहू कि ये भार क्या है ये वेट क्या है जो आपकी जान लिए लेता है मेरी जान लिए लेता है सारी दुनिया में सारे मनुष्यों की जान लिए लेता है भार क्या है कौन सा पाषाण भार है जो आपके कंधे पर है कौन सी चीज है जो दबाए देती है ऊपर में उसने देती आप कंछाए तो आकाश छूना चाहती है लेकिन प्राण तो पृथ्वी से बंधे रहते हैं क्या है कौन सी बात है कौन रोके है कौन अटकाए है किसने ये सुझाव दिया कि इस पत्थर को अपने सिर पर ले लेना किसने समझाया शायद हमारे अहंकार ने हमको भी फुसलाया है शायद हमारी अस्मिता ने इगो ने हमको भी कहा है कि भार सिर पर ले लो क्योंकि इस जगत में जिसके सिर पर जितना भार है वो उतना बड़ा है बड़े होने की दौड़ है इसलिए भार को सहना पड़ता है एक और कहानी कहूं उस बात और ख्याल में आ जाए एक वादशा बहुत थक गया परेशान हो गया और कौन बादशाह नहीं थक जाता नहीं परेशान हो जाता बहुत थक गया बहुत परेशान हो गया जैसे जैसे राज्य उसका बढ़ा वैसे वैसे चिंता बढ़ी वैसे वैसे बेचैनी और परेशानी बढ़ी सोचा था सम्राट हो जाएगा अंत में पाया कि जिनको जीता है उन्हीं का गुलाम हो गया लेकिन फिर कोई उपाय ना था बादशाह बन जाना तो सरल फिर बादशाह से छूटना बहुत कठिन या आप जान के हैरान होंगे कि आदमी जिन जंजीरों से बंध जाता है उन जंजीरों को अगर कह भी दिया जाए खुद तोड़ दो तो भी तोड़ना कठिन हो जाता है क्योंकि जंजीरों के साथ बहुत दिन रहते रहते प्रेम हो जाता है मित्रता हो जाती भार और बीमारियों से भी संबंध हो जाता है वे भी एकदम छोड़ के चली जाए तो खालीपन और अकेलापन लगेगा तो बात का सोचता तो बहुत था ये तो झंझट सिर ले ली लेकिन छोड़ता कुछ भी नहीं था और सारी दुनिया में ऐसा होता है सभी सोचते हैं कि बहुत झंझट सिर ले ली लेकिन झंझट से भी प्रेम हो जाता है उसके बिना भी तो हम अकेले और खाली हो जाएंगे लेकिन एक दिन बहुत ऊब गया तो उसने सोचा कि अपने को समाप्त कर लू घोड़े को निकाला और जंगल की तरफ गया सोचा था किसी खाई खड्ड में गिर जाऊं और मिट जाऊं अत्यंत बोझिल हो गया सब कोई रस ना रहा कोई नींद ना रही कोई चैन ना रहा जंगल में भागा जाता था एक बांसुरी की आवाज सुनी कोई पहाड़ी झरने के किनारे गीत गाता था अद्भुत स्वर रुका और देखा कि कौन यहां जंगल में इतनी शांति से और बांसुरी बजा सकता है गया देखा एक भेड़ों को चराने वाला चरवाहा है बैस के झरने के किनारे बांसुरी बजाता है उस राजा ने कहा तुम्हें ऐसी कौन सी संपदा कौन सा साम्राज्य मिल गया है कि इतनी खुशी से गीत गा रहे हो उस युवक ने कहा पर्दे तुम चाहे कोई भी हो एक बार मेरे लिए प्रार्थना करना कि भगवान मुझे कभी साम्राज्य न दे पूछा क्यों उसने कहा जहां तक मैंने सुना है जहां तक मैंने जाना है केवल वे ही सम्राट हो सकते हैं जिनके पास कोई साम्राज्य नहीं होता जिनके पास साम्राज्य होता है वे गुलाम हो जाते हैं इसलिए दुआ करना परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं कभी कोई साम्राज्य मुझे ना मिले राजा ने कहा अद्भुत बात कहते हो ऐसा क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम साम्राज्य को ठुकराने का सोचते हो कहा ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है वृक्षों में जो फूल खिलते हैं वे मेरे लिए भी उतने ही खिलते हैं जितने बादशाहों के लिए खिलते हैं आकाश में जो तारे निकलते हैं वे मेरे लिए भी उतने ही निकलते हैं जितने बादशाहों के निकलते हैं। हाँ एक फर्क जरूर है मैं चरवाहा हूं इसलिए फूलों को देख सकता हूं तारों का गीत सुन सकता हूं कोई बादशाह न फूल देख सकता है न तारों के गीत सुन सकता है क्योंकि बादशाह हाँ इतनी बड़ी चिंता है आंख भी अंधी हो जाती है और कान भी बहरे हो जाते हैं इसलिए इसलिए क्षमा करें ये दुआ मुझे न दे कि मुझे बादशाहत हाँ मिल जाए राजा ने कहा तुम शायद ठीक कहते हो मैं तुमसे सहमत हूं और शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं राज्य का मालिक हूं जाओ अपने गांव में और पूरे राज्य में कह दो कि जो ये चरवाहा कहता है उसकी गवाही बादशाह ने भी दी है उसने भी कहा कि ये ठीक कहता है जाओ अपने गांव में भी ये कह देना लेकिन सारी दुनिया सारे मनुष्य का मन कुछ ऐसी गलत धारणाओं में परिपक्व होता है निर्मित होता है कि जिन पत्थरों को हम अपने ऊपर अपने ही हाथों से रखते हैं जिस भार के नीचे हम दबे जाते हैं और सांसें घुटी जाती है उस भार को भी अलग करने का मन नहीं होता सच तो यह है ये हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि इस भार को रखने वाले हाथ मेरे ही है कौन सी चीजें हैं कौन सा केंद्र है जिस पर भार इकट्ठा होता है कौन से तत्व जिनसे पत्थर की तरह भार संग्रहित होता है उनकी ही मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं केंद्र है मनुष्य का अहंकार केंद्र है मनुष्य की यह धारणा कि मैं कुछ हूं केंद्र है मैं का बोध और ये मैं इस जगत में सबसे ज्यादा असत्य सबसे ज्यादा भ्रामक सबसे ज्यादा इलूजरी है कि ये मैं कहीं है नहीं इस सडोई इस अत्यंत ब्राह्मण, इस अत्यंत भ्रमपूर्ण मैं के लिए सारी दौड़ चलती है जो कि कहीं है ही नहीं कभी आंख बंद करके अपने भीतर खोजें कि ये मैं कहां है तो आप खोज नहीं सकेंगे कभी शांत होकर विचार करें कि ये मैं मेरे भीतर किस जगह है, ये मैं कहा छिपा है आप पूरे मन को खोदे उखाड़े इस मैं को आप कहीं पाएंगे नहीं जैसे प्याज होती है उसे छीलें उसमें बर्त पर परत निकलती जाएगी अखेर में आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं बचा भीतर खाली कोरा स्थान है पर्थ पर पर्त तो बहुत थी लेकिन भीतर कुछ भी न था ठीक वैसे ही मनुष्य का ये मैं है इसमें पर्तें तो बहुत है जो हमने ही जमाई हैं। लेकिन एक एक पर्थ को निकाले तो भीतर पाएंगे वहां कुछ भी नहीं है दो चार पर्थ हम उखाड़ें और विचार करें इस मैं के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है मेरा नाम जुड़ा हुआ है अगर आपका नाम राम है और कोई राम को गाली दे दे तो आप अपना होश खो देंगे लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि किसी का कोई नाम होता है क्या कभी विचार किया कि राम क्या मेरा नाम है क्या किसी का भी कोई नाम है नाम तो अत्यंत काल्पनिक औपचारिक बात है काम चलाऊ है जरूरत है इसलिए आपके ऊपर लगा दिया ऊपर से चिपका हुआ लेबल है आपके प्राणों से नाम का क्या संबंध है लेकिन हमारे प्राणों से हम इस नाम को बहुत संबंधित मानकर जीते हैं एक फकीर हुआ राम ही नाम था उसका किसी ने गाली दी वो खूब हंसने लगा गाली देने वाला चौंक गया और उसने पूछा कि आप हंसते क्यों हो? उसने कहा तुम सांझ राम की तरफ आना तो बताएंगे वो थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा कौन राम उसने कहा कि मेरी तरफ आना तो बताएंगे सांझ वो आया और उसने पूछा आप क्यों हंसे उसने कहा मुझे हंसी इसलिए आ गई कि तुमने जैसे ही राम को गाली दी मुझे क्रोध आने वाला था क्रोध उठा था फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि क्या मैं राम हूं या कि काम चलाऊ एक शब्द है और तब मुझे हंसी आ गई एक शब्द जो बिल्कुल काम चलाऊ है उस पर की गई चोट मुझे कैसे पहुंच सकती है उसे की गई चोट मुझे कैसे पहुंच सकती है उसकी की गई प्रशंसा मुझ तक कैसे पहुंच सकती है लेकिन आइडेंटिटी हमारी बहुत गहरी है नाम और हम बिल्कुल एक हो गए हैं उसमें कोई फर्क फाटला नहीं रहा इसलिए तो आदमी मर जाता है लेकिन कब्र पर उसका नाम हम लगा ही देते हैं न केवल जिंदों के नाम होते हैं बल्कि मुर्दों के भी हमारी दुनिया में नाम होते हैं एक आदमी तो मिट जाता है मर जाता है लेकिन मंदिर तो नाम लगा जाता है वो यहां तख्तियां कहीं ना कहीं कही जरूर लगी होंगी। नाम से इतना गहरा इतना गहरा नाम जो कि बिल्कुल बिल्कुल ही औपचारिक बिल्कुल औपचारिक बात है जिसका हमारे प्राणों से कोई भी कोई गहरा संबंध नहीं है कोई संबंध ही नहीं है जिसे आ कहते हैं उसे बात कहें सा कहें कुछ भी कहें एक कहें दो कहें तीन कहें काम चल जाएगा जो इतनी काम चलाऊ बात है वो हमें इतनी महत्वपूर्ण है और ये नाम हमारे अहंकार का बड़ा बुनियादी हिस्सा है इसे हटाएं देखें नाम किसी का भी नहीं किसी का भी नहीं है पौधों के कोई नाम है पक्षियों के कोई नाम है मछलियों के कोई नाम है फिर भी वे हैं बिना नाम के पौधे हैं बिना नाम के पक्षी हैं, बिना नाम की मछलियां हैं, बिना नाम का सारा संसार सिर्फ आदमी को छोड़कर आदमी का भी कोई नाम नहीं है बच्चा पैदा होता है अनाम कोई उसका नाम नहीं है। लेकिन हम नाम चिपका देते हैं और फिर वो नाम के केंद्र पर जीने लगता है उसका नाम ऊंचा हो उसका नाम अखबार में हो उसके नाम की इज्जत हो उसके नाम की चर्चा हो उसके नाम की प्रशंसा हो उसके नाम पर फूलों की मालाएं हो जिंदगी में मरने के बाद भी एक आदमी था अमेरिका में शायद अकेले आदमी था लेकिन मन में तो सब यही होता है वह मरने के करीब था मरने के करीब था डॉक्टरों ने उससे कहा कि आप अब ज्यादा नहीं जी सकेंगे उसकी उम्र भी काफी हो गई थी अट्ठासी वर्ष का था एक दो दिन में आप मर जाएंगे उसने अपने सेक्रेटरीज़ को बुलाया बड़ी भारी उसकी इंडस्ट्री थी उस इंडस्ट्री के विज्ञापन करने वाले बहुत से विशेषज्ञ थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि मेरी एक इच्छा है इसको पूरा करने का उपाय करो कौन सी इच्छा कहा कि मैं इसके पहले मरूं मैं अखबारों में अपने मरने की खबर पढ़ना चाहता हूं आखिर कौन कौन अखबार मेरी फोटो छापते हैं और कौन कौन अखबार मेरा नाम छापते हैं कहा कि हो सकता है इसमें क्या कठिनाई है अफवाह उड़ा दी गई कि वो मर गया सांझ तीन बजे अफवाह उड़ा दी गई कि वो मर गया और शाम संध्या के सभी संस्करणों में उसके फोटो, उसके मरने की खबर वो सब छापती गई रात उसने निश्चिंतता से जब सारे अखबार पढ़ लिए तो वो बहुत प्रसन्न हुआ फिर रात दो बजे मर गया फिर दूसरी खबर उसके मरने के बाद छापी गई वो मनुष्य जाति का पहला आदमी था जिसने अपने मरने की खबर पढ़ी लेकिन क्या आप भी मनुष्य जाति के ऐसे दूसरे मनुष्य नहीं होना चाहते पूछे जरूर होना चाहते होंगे कितना रस उस आदमी को आया होगा कि सारे अखबारों में फोटू है सारे अखबारों में नाम है मरते हुए आदमी को भी जीते हुए आदमी का भी रस क्या है जीते हुए आदमी का भी एक ही रस है। उसके नाम पर हीरे जड़ जाए उसके नाम पर फूल पड़ जाए और नाम जो बिल्कुल बेमानी है जो बिल्कुल मीनिंगलेस ये एक परत है और ऐसी बहुत सी पर्थे हैं कोई जैन है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है।, है क्या कोई जैन कोई हिंदू कोई मुसलमान आदमी आदमी जैसा पैदा होता है और 25 नातमजियां उसे सिखा दी जाती हैं जड़ की तरह हमारे माइंड को कंडीशन कर देती है मैं हिंदू हूं आप मुसलमान है कोई ईसाई है कोई जैन है कोई बौद्ध है कोई पारसी है कोई सिख है कोई कुछ और है हजार तरह के पागलपन है पागलपन इसलिए कहता हूं कि जो चीज भी मनुष्य को मनुष्य तोड़ती है वो पागलपन है जो चीज भी मनुष्य को मनुष्य जोड़ती है वो स्वस्थ चित्त की दशा है किसने मनुष्य जाति को खंडित किया छोटी छोटी सीमाओं ने छोटी छोटी सीमाएं दो आदमियों के बीच दीवार बन के खड़ी हो जाती और ऐसी दीवार जिसके आर पार हाथ फैलाने असंभव है और ऐसी दीवार कि जब भी हाथ फैलाए जाते हैं तो एक दूसरे की गर्दन पकड़ने को फैलाए जाते हैं और कोई दूसरे काम के लिए कभी नहीं फैलाए जाते जब कभी हिंदू मस्जिद में जाता है तो मस्जिद जलाने को जाता है जब कभी मुसलमान मंदिर में आता है तो मूर्ति तोड़ने को आता है दूसरा कोई रास्ता नहीं एक आदमी दूसरे आदमी के बीच कैसा पागलपन से क्या कोई आदमी हिंदू और जैन और मुसलमान पैदा होता है आदमी सिर्फ आदमी की तरह पैदा होता है और एक हिंदू घर के बच्चे को मुसलमान के घर में रख दिया जाए तो वो मुसलमान की तरह बड़ा होगा और एक जैन के बच्चे को ईसाई के अगर रख दिया जाए तो वो ईसाई की तरह बड़ा होगा तो ये ईसाई या सिखावट है जन्म का हिस्सा नहीं ये हमारे स्वभाव या स्वरूप का हिस्सा नहीं ये जाति सारी सिखावट है लेकिन इस जाति के नाम पर क्या नहीं हो सकता इस जाति के नाम पर हजारों लोगों की हत्याएं हो सकती इस जाति के नाम पर हजारों लोग कुर्बान हो सकते हैं इस जाति के नाम पर कोई मर सकता है कोई मार सकता है यह होता रहा है इसकी कोई कथा बताने की मुझे जरूरत नहीं 3000 साल की कहानी और क्या है 3000 साल की कहानी यह है मनुष्य जाति की कि कोई भी छोटा मोटा नारा लगाओ और दूसरे आदमी को हत्या करने का उपाय खोज लो कितने लोग धर्म के नाम पर काटे और मारे गए हैं इसका पता है अगर हिसाब लगाएंगे तो घबरा जाएंगे अधर्म के नाम पर एक आदमी नहीं मारा गया किसी अधार्मिक लोगों ने मिलकर एक मकान में आगरी लगाई आज तक अधार्मिक लोगों के किसी संगठन ने कोई बड़े पैमाने पर हत्या हत्याकांड नहीं किए कोई हजारों लोगों को लाखों लोगों को बेघरबार नहीं किया स्त्रियों की इज्जत नहीं छीनी बच्चों की छाती में छुरे नहीं भोंके किसने किया ये ये उन लोगों ने किया जिन्हें ये वहम है कि मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं जैन हूं मैं ईसाई हूं उन लोगों ने किया और ये वहम और इस वह के पीछे एक जिंदा आदमी की छाती में छुरा भोंका जा सकता जिंदा आदमी की छाती में एक वहम के पीछे की मैं हिंदू हूं और आपका हिंदू होना क्या है या मेरा मुसलमान होना क्या है एक सिखावट एक कंडीशनिंग जो बचपन से मेरे दिमाग में डाली गई कि तुम हिंदू हो हिंदू धर्म तुम्हारा है हिंदू धर्म के लिए जीना और हिंदू धर्म के लिए मरना अगर मैं दूसरे धर्म होता तो मुझे सिखाया जाता तुम मुसलमान हो मुसलमान धर्म के लिए जीना हो मुसलमान धर्म के लिए मरना मैं जहा होता मुझे वही बेवकूफी सिखा दी जाती मैं उसी बेवकूफी में जीता और मरता ये क्या है क्या जो मैं कह रहा हूं उसे आप खोजेंगे तो सच्चा नहीं पाएंगे क्या आपने दिमाग में तलाशेंगे तो नहीं पाएंगे कि आप क्या हैं किसने आपसे कहा कि आप हिंदू हैं मुसलमान हैं किसने आपको सिखाया जिस घर में आप पैदा हुए हैं उस घर की धारा ने आपको सिखाया कि ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं होगी जहां इस तरह की बातें सिखाई जाती है एक वक्त अगर दुनिया में मनुष्य के इतिहास में अच्छा वक्त वही होगा जब हम आदमी को सबसे पहले आदमी होना सिखाएं और ऐसी कोई बात ना सिखाएं जो उसकी आदमी से ऊपर बैठ जाए लेकिन हम सब आदमी पीछे हैं, हिंदू पहले हैं अगर आदमी तो कोई संकट हो हमें कोई परेशानी नहीं होती लेकिन हिंदू धर्म तो संकट हो तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाते हैं और ऐसी और पर्थ पर पड़ते हैं राष्ट्रीयता की पर्थ है कि कोई भारतीय है कोई पाकिस्तानी है कोई चीनी है कोई जर्मन है जमीन पर कहीं कोई रेखा नहीं है सिवाय राजनीतिज्ञों ने जो नक्शे बनाए हैं उनके अलावा जमीन अखंड और अविभाजित है कहीं कोई सीमा नहीं जहा एक देश समाप्त होता हो और दूसरा शुरू होता हो लेकिन राजनीतिक की बुद्धि ने हर जगह सीमा बना रखी क्योंकि बिना सीमा के राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता सीमा है तो राजनीति है सीमा नहीं तो राजनीति नहीं हो सकती है और बड़े मजे की बात है जहां सीमा है वहां युद्ध है वहां हिंसा है युद्ध को ही हम संग्राम कहने लगे संग्राम का मतलब होता है दो गांव की सीमा ग्राम का मर.. मतलब तो गांव होते ही संग्राम का मतलब होता है दो गांव की सीमा जहां दो गांव की सीमा है वही लड़ाई है वही युद्ध है इसलिए हम उसको संग्राम कहते हैं जहां दो गाँव मिलते हैं वही लड़ते हैं जहां दो देश मिलते हैं वहीं लड़ते हैं। जहां दो आदमी मिलते हैं वहीं लड़ाई शुरू ये सीमाएं कि मैं भारतीय हूं ये भी वैसा ही वहम है जैसा कि मैं हिंदू हूं या जैन हूं या मुसलमान हूं इस दूसरी राष्ट्रीयता के वहम ने इस राष्ट्रीयता की परत ने इस आइडेंटिटी ने कि मैं भारती में चीनी मैं ईसाई में फला में भिका इसने भी मनुष्य जाति को बहुत कष्ट दिए हैं वो भी हमारे प्राणों पर भार बन के बैठी सारी दुनिया के युद्ध किस लिए होते रहे हैं अभी सारे राजनीतिक कहते हैं हम शांति चाहते हैं युद्ध नहीं चाहते लेकिन उन पागलों से कोई कहेगी जब तक तुम देश चाहते हो तब तक शांति और युद्ध शांति कैसे हो सकती है युद्ध कैसे बच सकता है जब तक हम सीमा चाहते हैं तब तक युद्ध होगा जब तक हम भेद चाहते हैं किसी तरह का तब तक हिंसा होगी और सॉरी हमारे प्राणों पर छाती पर बैठ जाएगी भार बनकर दो महायुद्ध लड़े गए दस करोड़ आदमियों की हत्या हुई माँ बाप कैसे पागल हैं अपने बच्चों को लड़ाई में भेजते हैं इसलिए कि तुम भारतीय हो तुम पाकिस्तानी हो अगर दुनिया में माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हो दुनिया में युद्ध बंद हो जाएंगे क्योंकि कोई भी बाप कह देगा बच्चा पहले आदमी पहले देश वक्त सब बकवास है कोई बच्चा नहीं जा सकता लड़ने के लिए हिंदुस्तान में भी बच्चा लड़ता है तो माँ का बच्चा मरता है पाकिस्तान का बच्चा लड़ता है तो पाकिस्तान की माँ का बच्चा मरता है लेकिन दोनों माँ को यह ख्याल नहीं आता है कि हमारे बच्चे लड़ते हैं और मरते हैं किस लिए किस लिए कि राजनीतिक कुछ सीमाएं खींचे हुए हैं और उन्होंने विभाजन कर दिया है कि तुम भारतीय हो और तुम पाकिस्तानी हो अगर दुनिया में मां बाप का प्रेम सच्चा हो तो दुनिया में कोई युद्ध नहीं हो सकता क्योंकि माँ बाप कहेंगे बच्चे हैं न कोई भारतीय है और न कोई पाकिस्तानी है इसलिए बच्चे लड़ने से इंकार करते हैं ऐसी परत पर परत हमारे दिमाग में है गरीब होने का अमीर होने का ख्याल किस वजह से आप अमीर हैं इसलिए कि आपके खीसे में कुछ ज्यादा पैसे इसलिए आप अमीर किसी के खीसे में कम पैसे है इसलिए गरीब दोनों के अमीरी और गरीबी अलग करके दोनों को खड़ा करें दोनों में क्या फर्क है दोनों की कमी से छीनने और खड़ा करें दोनों में क्या फर्क है जो अमीर है उसके चार पैसे छीन जाते हैं गरीब हो जाता है जो गरीब उसको चार पैसे मिल जाते हैं अमीर हो जाता है आप कहां अमीर और गरीब हैं आप तो दोनों से कुछ अलग हैं क्योंकि अमीर गरीब हो सकता है गरीब अमीर हो सकता है तो आप कहां अमीर और गरीब हैं लेकिन नहीं अमीर सोचता है ना अमीर हूं और गरीब गरीब को मेरे पास बैठने का भी कोई हक नहीं पद और प्रतिष्ठाएं खड़ी की हैं हमने जो आदमी जरा ऊंचाई पर बैठ जाता है वो उनसे बड़ा हो जाता है जो नीचे बैठे सारा का सारा सोचे विचारें हमारे मन पर ये क्या भार है कितने पत्थर की तरह ये सारी अहमता की परतें हम पर बैठी है इनमें से एक एक परत को जो अलग करता है वो मनुष्य धीरे धीरे निर्भार होके धार्मिक हो जाता है धार्मिक मनुष्य को दुनिया में पैदा होने की जरूरत है लेकिन यह अहंकार की कोई भी पर्थ धार्मिक नहीं होने देती आप सोचते होंगे कि हम मंदिर तो हो आए तो धार्मिक हो गए इतना सस्ता मामला नहीं है या आप सोचते होंगे कि हमने कुरान पढ़ लिया गीता पढ़ ली तो हम धार्मिक हो गए मामला इतना आसान नहीं है धार्मिक होने के लिए सारे प्राणों का परिवर्तन जरूरी है और प्राणों का परिवर्तन निश्चित ही कष्ट साधे है क्योंकि ये सब हमारे मोह हो गए हैं इनमें से कुछ भी छीनने पर हमें घबराहट लगती है जो डरेगा और इन्हें पकड़ेगा वो कभी निर्भर नहीं हो सकता पत्थर उसके सिर पर बैठे रहेंगे धार्मिक आदमी का न कोई देश है धार्मिक आदमी की न कोई जाति है धार्मिक आदमी का न कोई नाम है धार्मिक आदमी का ना कोई पद है धार्मिक आदमी की ये सारी कोई भी बातें नहीं है तब चित्त निर्भर होता है तब चित्त वेटलेसनेस को उपलब्ध होता है तब चित्त अभेद को अखंडता को उपलब्ध होता है यही तो सारे खंड थे यही तो सारी बाधाएं थी यही तो सारी रुकावटें थी परमात्मा से मिलना चाहते हैं बगल के आदमी से मिल नहीं पाते दूर पहुंचने की कल्पना है जो निकट है उससे कोई संबंध नहीं है पड़ोसी से कोई प्रेम नहीं है परमात्मा की खोज कैसे ये होगा ये अपसड है ये बिल्कुल असंगत नासमझी की बात है जो पड़ोसी से मिल सकता है वो एक दिन जरूर परमात्मा से मिल जाएगा क्योंकि पड़ोसी परमात्मा की शुरुआत वहा से परमात्मा शुरू हो रहा है लेकिन पड़ोसी से मिलना असंभव है क्योंकि पड़ोसी है गरीब मैं हूँ अमीर पड़ोसी से मिलना असंभव है वो है मुसलमान मैं हूँ हिंदू पड़ोसी से मिलना इसलिए असंभव है कि वो एक मकान में जाता है पूजा करने जिसका नाम चर्च है और मैं एक मकान में पूजा करने जाता हूँ जिसका नाम मंदिर है कैसी मुस्ताएं है कैसी ना समझिये आज दोपहर को मैं कहता था एक साधु मेरे पास मेहमान हुए उन्होंने सुबह उठ के ही मुझसे कहा कि मुझे जैन मंदिर जाना है मैं कुछ हैरान हुआ मैंने कहा कि जैन मंदिर में जाकर क्या करिएगा क्या काम अटक गया क्या सुबह से परेशानी आपको हो गई उन्होंने कहा आप इतना भी नहीं समझते वहां में एकांत में ध्यान करूंगा आत्मचिंतन करूंगा सामायिक करूंगा इसलिए जाना चाहता हूँ मैंने कहा आप सच बोल रहे हैं कि इसी के लिए जाना चाहते हैं या कि और कोई मामला है कहा नहीं नहीं इसी के लिए जाना चाहता हूँ और तो क्या मामला हो सकता है साधु आदमी हो मेरा और क्या मामला होगा मैंने कहा फिर मैं आपको सलाह दूंगा कि मेरे पास में बगल में एक चर्च है यहाँ का जो जैन मंदिर है वो तो बाजार में वहां तो बड़ा शोरगोल है वहां तो बड़ी भीड़ है वहां क्या करिएगा कैसे करिएगा उससे तो बेहतर जहां आप मेरे पास ठहरे यही सन्नाटा और एक काम थे तो ध्यान यही कर लीजिए और अगर आदमी का मकान ना पसंद है भगवान का मकान पसंद है तो मेरे बगल में चर्च है चर्च में सन्नाटा है क्योंकि ईसाइयों का धर्म रविवार को समाप्त हो जाता आज रविवार नहीं तो आप चलिए वहां एकदम सन्नाटा है ना कोई आदमी है ना कोई है कोई भी नहीं है वहां सांझ का वक्त है पुरोहित भी सिनेमा गया होगा चपरासी कहीं जुआ खेलता होगा कुछ और करता होगा आप चले वो कहने लगे चर्च मैं कैसे चर्च जा सकता हूं आप समझे नहीं मैं आपसे जैन मंदिर का पता पूछता हूं आप वही मुझे बता दें उनसे कहा तब ना आपको ध्यान करना है ना आपको स्मरण करना है ना आपको शांति चाहिए आपको जैन मंदिर जाना है क्यों जैन मंदिर जाना है एक वहम पैदा किया बचपन से कि तुम जैन हो इसलिए और कितना आश्चर्य ग्रस्त तो ग्रस्त जिसको हम साधु कहते हैं वो भी इसी चक्कर में वो भी कहता मैं जैन साधु में हिंदू साधु में मुसलमान साधु में ईसाई साधु समाज छोड़ दी लेकिन समाज की बेवकूफी नहीं छोड़ी समाज ने जो सिखाया था उसको पकड़े हुए हैं समाज ने जो बताया था वो उसकी पट्टी बांधे हुए हैं उसकी सिर पे तिलक लगाए हुए हैं। उसका जनेऊ पहने हुए हैं। समाज ने जो सिखाया था उसे पकड़े हैं और इस ख्याल में है कि हमने समाज छोड़ दिया रिनिएशन ले लिया सन्यासी हो गए सन्यासी वो है जो समाज की सिखाई हुई सारी नासमझियों को त्याग कर देता है वो नहीं जो घर छोड़ भाग तो जाता है घर कोई ना समझिए घर तो मिट्टी का है उसको छोड़कर भाग जाना बहुत आसान है सवाल है मन के भीतर जो दीवाले हैं, विचार की वो जो विचार के घर हैं, उनको तोड़ने का सवाल है उनका भाग है मनुष्य के ऊपर आपको अगर किसी दिन ऐसा कोई सन्यासी मिल जाए जिसका कोई धर्म ना हो तो समझना की सन्यासी जब तक किसी सन्यासी का कोई धर्म है उसका कोई घर है उसकी कोई ग्रस्थी है वो किसी समाज का हिस्सा है उसे उसके समाज में जो सिखाया था उसके मन पे बैठा हुआ है अगर उसके धर्म पे हमला आ जाए तो वो सन्यासी भी बापे करने लगता तलवार थी वो भी कहता अब अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा की जरूरत है वो भी कहता है वो सब संन्यास उन्यास उसका विलीन हो जाता वो भी कहता है धर्म खतरे में भाईयो इकट्ठे हो जाओ तो भी उसी, समाज का, उसी, का, उसी संगठन का नहीं ये सारी परतें हमारी जो हमें सिखाई जा रही है निरंतर, छोटे से बच्चों के साथ जो अपराध हुआ है दुनिया में उससे बड़ा अपराध किसी के खिलाफ कभी नहीं होता माँ बाप अपनी सभी शत्रुताओं को माँ बाप अपनी सभी घृणाओं को माँ बाप अपने सब द्वेश और मत्सर को माँ बाप अपनी सब सीमाओं को छोटे और नन्हे बच्चों के सिर पर लाद जाते हैं अगर आप धार्मिक आदमी हैं तो आप अपने मन से इन सीमाओं को तोड़े ही कृपा करें जो नए बच्चे पैदा हो रहे हो उन पर इन सीमाओं को न ला दे तो एक नई दुनिया बन सकती है जो धार्मिक हो एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहां परमात्मा के मंदिर हो जैन हिंदू बौद्ध ईसाई के नहीं और एक ऐसा समय आ सकता है जब लोगों के बीच दिवाले न हो और जिन चित्तों में दीवाले न होंगी, वे चित्त निर्भा हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं बंधन से टूट जाते हैं उनके उनकी काराएं गिर जाती है तो मन से ये सारा परिवर्तन सारी तोड़फोड़ करनी जरूरी है बहुत कुछ नष्ट करना होगा मन के भीतर क्योंकि बहुत कुछ गलत है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है ये सब हमारे अहंकार का हिस्सा है इसीलिए तो हम खुश होते हैं अगर आप जैन हैं और मैं कह दू जैन धर्म बहुत महान धर्म है आप ताली बजाएंगे क्यों आपके अहंकार को तृप्ति हुई क्योंकि वही धर्म महान है जो आप मानते हैं आपका अहंकार तृप्त हुआ जब कोई कह देता भारतीय संस्कृति महान है और भारत सारी दुनिया का गुरु है तो सभी न बड़े प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनके अहंकार की तृप्ति हो रही क्योंकि मैं भारतीय हूँ और जब भारतीय संस्कृति महान होती तो उसके साथ मैं भी महान हो जाता अगर कोई गाली दे दे कि भारतीय संस्कृति तुच्छ है और कुछ नहीं तो उस पर मुकदमा चलाइए पकड़िए हत्या करिए उसकी किसने बहुत गड़बड़ काम किया क्यों आपके अहंकार को चोट पहुंचा दी इसलिए तो आप धर्म की प्रशंसा के लिए पंडितों को इकट्ठा करते हैं वो आपके धर्म की प्रशंसा करें क्यों धर्म की प्रशंसा आपकी प्रशंसा है इनडायरेक्ट अप्रोक्ष खुशामत पीछे के रास्ते से आपके अहंकार को फुसलाया जा रहा कुसामत की जा रहे, आप प्रसन्न हो रहे हैं साधु पंडित सन्यासी यही कर रहे हैं आपके धर्म की कुसामत करते हैं बदले में आप उनका पैर छूते हैं वे आपके अहंकार को फुसलाते हैं आप उनके अहंकार को तृप्त करते हैं और ये म्यूचुअल ये पारस्परिक खेल चल रहा है सैकड़ों वर्षो से और उसका दुष्परिणाम पूरी मनुष्य जाति भोग रही ये तोड़ना होगा इसे जड़ से तोड़ना होगा अगर धार्मिक होने का ही ख्याल है तो एक क्रांति से गुजर बिना कोई आदमी धार्मिक नहीं होता धर्म से बड़ी रेवल्यूशन नहीं है उससे बड़ा कोई इंकलाब नहीं है उससे बड़ी कोई क्रांति उससे बड़ा कोई विद्रोह उससे बड़ा कोई रिबेलियन नहीं है क्योंकि सारे चित्त को बदलना होता है सारे चित्र की सारी परतें तोड़ देनी होती है और एक नए चित्त के आगमन के लिए द्वार देना होता है नाम जाति देश या और किसी तरह की सीमा भार ऐसा भारी मन यात्रा नहीं कर सकता ऐसा बंधा हुआ मन यात्रा नहीं कर सकता कैसे करेगा यात्रा के लिए तो खुलापन चाहिए मुक्ति चाहिए अनकंडीशन चाहिए यह सब संस्कारित चित्त जो है कभी यात्रा नहीं कर सकता कैसे यात्रा करेगा संस्कारित चित्त जो है वो बंधा हुआ चित्त है गुलाम है एक छोटी सी कहानी कहूं मुझे बहुत प्रीति करे बहुत जगह कही रोज रोज कहता हूं एक रात कुछ मित्रों ने शराब पी ली फिर गए नदी पर गए चांद था खूब चांदनी थी नाव में बैठे और यात्रा की पथवारे उठाई खूब पथवारे चलाई सुबह सुबह जब ठंडी हवाएं चलने लगी तो उनका नशा टूटा रात भर हो गई थी आधी रात हो गई थी चलते चलते यात्रा करते करते नाव में सोचा न मालूम कहाँ निकल आया न मालूम किस दिशा में एक मित्र को कहा नीचे उतर के देखो कहाँ चले आए हैं किस दिशा में क्योंकि जो नसे में है उसे दिशा का पता होता है जो नसे में है उसे ये भी पता नहीं किस तरफ चले कहाँ चले एक ने उतर के नीचे देखा वो हंसने लगा वो बोला मत गबरा सब नीचे उतर हम वही खड़े जहा रात खड़े तो बहुत हैरान हुए की बात क्या हो गई इतनी मेहनत बेकार गई वो नाव की जंजीर खोलना भूल गए जो खूंटे से बंधी थी और ये अधिक धार्मिक लोग सांप्रदायिक सिखाए हुए नशे के कारण बहुत उपवास करते हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं बहुत मंदिर जाते हैं बहुत पतवार चलाते हैं लेकिन जब मौत की ठंडी हवाएं लगेंगी तब ये उतर के नीचे देखेंगे कि नाव कुछ आगे बढ़ी के नहीं और तब नीचे पाएंगे कि नाव तो खूंटे से बंधी है जिंदगी बेकार हो गई करो लाख उपवास करो लाख मंदिर जाना करो कपड़े इस तरह बदलो उस तरह बदलो हजार डोंग करो लेकिन जब तक चित तुम्हारा गुलाम है जब तक चित परतंत्र है तब तक परमात्मा का कोई द्वार न कभी रहा न हो सकता है परतंत्र चित्त परमात्मा को नहीं पा सकता परमात्मा के पाने के लिए परिपूर्ण स्वतंत्र चाहिए मतलब यह है कि परमात्मा जो कि परिपूर्ण स्वतंत्रता है उसे पाने के लिए तुम्हें भी तो स्वतंत्रता की भूमिका चाहिए परमात्मा जो कि मोक्ष है तो उसे पाने के लिए तुम्हें भी तो पहले मुक्ति की भूमिका चाहिए एक गुलाम एक बादशाह से कैसे मिलेगा एक बादशाह से मिलने के लिए बादशाह चाहिए गिड़िड़ा के नहीं मिलता मोक्ष पैर पढ़ के नहीं मिलता मोक्ष बीज में नहीं मिलता पात्रता पैदा करनी होती है और पात्रता की पहली शुरुआत है स्वतंत्र चित्त, फ्रीडम फ्रीडम का ये मतलब नहीं क्या सफेद चमड़ी के लोग बैठे तो उनकी जगह काली चमड़ी के लोग बैठ गए तो फ्रीडम हो गई स्वतंत्रता जो मुक्त तुम व्यक्ति बन जाओ व्यक्ति इंडिविजुअल कौन से इंडिविजुअल किसको हम व्यक्ति कहे उसको व्यक्ति कहा जाता है जो समाज के सारे प्रभावों अपने चित्त को मुक्त कर लेता है वो व्यक्ति हो जाता है और बाकी लोग बाकी लोग भीड़ के हिस्से हैं क्राउड के हिस्से हैं व्यक्ति नहीं है एक भीड़ है उसके हिस्से भीड़ चिल्लाती धर्म संकट में वो भी चिल्लाते भीड़ कहती मंदिर चलो वो भी जाते भीड़ कहती तिलक लगाओ वो भी लगाते व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति वो है जो समाज के द्वारा दिए गए संस्कारों को काट कर स्वयं के चिंतन को उपलब्ध होता है जो खुद की आंखों से देखता खुद के कानों से सुनता खुद की बुद्धि से विचारता और परखता है आप परखते हैं खुद की आंख से या कि 3000 साल पहले कोई मनु हो गए या कोई महावीर हो गए या कोई बुद्ध हो गए या कोई मार्क्स हो गए उनकी आंख से देखते हैं दुनिया को या कि अपनी आंख से देखते हैं उनके कान से सुनते हैं या कि अपने कान से सुनते हैं हजारों साल का प्रभाव है उस प्रभाव के द्वारा आप देखते हैं जीते हैं या व्यक्ति की तरह जीते हैं जो व्यक्ति जितना परंपरागत है उतना ही सत्य से दूर होता है जो व्यक्ति जितना ट्रेडिशन में बंधा है उतनी उसकी यात्रा नहीं होती नहीं हो सकती यही तो कारण है कि दुनिया में इतना धर्म इतनी चर्चा इतने उपदेश इतने ग्रंथ इतना सब प्रचार है लेकिन दुनिया में धर्म कहीं दिखाई नहीं पड़ता दिखाई हो ही नहीं सकता धर्म है परंपरा विरोधी और जिस धर्म को हम जानते हैं वह है परंपरा का पुत्र ये धर्म झूठा है जो धर्म ट्रेडिशन से बंधा है वो सच्चा नहीं हो सकता ट्रेडिशन है समाज की सुविधा इसे समझे ट्रेडिशन साधना नहीं है परंपरा साधना नहीं है वो है समाज की सुविधा समाज अपनी सुविधा के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं किए हुए हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में आप बंधे रहें समाज विद्रोह से बचने के लिए बहुत से संस्कार बच्चों में डालता है बच्चे विद्रोही न हो जाएं, बाप की दुनिया से बिल्कुल न टूट जाएं, इसलिए उनको मन को कसता है और यंत्र चालित करता है ये समाज की जरूरतें हैं लेकिन समाज की जरूरत और आत्मा की जरूरत में भेद जो व्यक्ति दूसरों को बहुत ज्यादा स्वीकार करता है उसका क्या अर्थ जो व्यक्ति दूसरों पर श्रद्धा करता है उसका क्या अर्थ जो व्यक्ति अपने पर नहीं मुझ पर श्रद्धा करता है या मैं किसी और पर श्रद्धा करता हूं इसका क्या अर्थ इसका अर्थ है आत्म इसका अर्थ है अपने पर श्रद्धा नहीं जब भी कोई दूसरे पर श्रद्धा करता है तो समझना है कि उसमें खुद पर कोई श्रद्धा नहीं है और जिसको खुद पर कोई श्रद्धा नहीं है वो कहां जाएगा कैसे चलेगा क्या करेगा और दूसरे इस दुनिया में तो साथ भी दे सकते हैं लेकिन मोक्ष के मार्ग पर परमात्मा के रास्ते में आत्मा के रास्ते में तो अकेले जाना है वहां कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता जिस व्यक्ति की दूसरों पर श्रद्धा है वो कभी वहां नहीं पहुंच सकता जहाँ अकेले पहुंचने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं क्या कभी दो आदमी एक साथ परमात्मा के पास पहुंचे ऐसा सुना आज तक कभी ख्याल में आया ये कि दो आदमी इकट्ठे परमात्मा के पास पहुंच गए हो कभी इसकी खबर सुनी कि दो आदमी इकट्ठे मोक्ष में पहुंच गए हो कभी ऐसा सुना की भीड़ दरवाजा खोल कर भगवान के घर में प्रविष्ट हो गई हो इंडिविजुअल्स एक एक आदमी अकेला अकेला दूसरे को साथ ले जाने का कोई उपाय नहीं सच तो यह है कि जहां दूसरे साथ है उसका नाम संसार है और जहां आप बिल्कुल अकेले हैं, उसका नाम आत्मा है तो रास्ता बिल्कुल अलग होगा किसी पर श्रद्धा किसी पर विश्वास परंपरा के ऊपर जकड़ साथ नहीं दे सकती परंपरा है श्रद्धा है विश्वास है शास्त्र है सदगुरु है ये सब भार की तरह ऊपर बैठे हैं क्योंकि ये आपको नहीं उठने देंगे वो आपके ऊपर नहीं बैठे हैं आप उनको बिठाए हुए हैं उनकी कल्पनाओं महावीर किसको बांधे हुए और कब महावीर ने कहा कि तुम मुझसे बंध जाना लेकिन हम उनको बांधे हुए हम उनसे अपने को बांधे हुए महावीर के जीवन में एक घटना है बड़ी अद्भुत है उनका शिष्य गौतम वर्षों तक महावीर के पास था लेकिन उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ सबसे ज्यादा ज्ञानी वही था सबसे बड़ा पंडित वही था उनके पास जो भी लोग थे सबसे ज्यादा होशियार सबसे ज्यादा बुद्धिमान सबसे ज्यादा स्मृतिधर वही था लेकिन उसे ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है पंडितों को कब ज्ञान उत्पन्न हुआ है ज्ञान ही बात और है ज्ञानी का अर्थ है जिसने जाना पंडित का अर्थ है जिसने पढ़ा और जानने और पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है एक आदमी प्रेम के संबंध किता में किताबें पढ़ ले और एक आदमी प्रेम करे और जाने इसमें अंतर होगा कि नहीं हाँ, प्रेम पर व्याख्यान दिलवाना हो तो पंडित जीत जाए एक आदमी नदी में तैरे तैरना जानता हो और एक आदमी तैरने के संबंध में जितने शास्त्र सब पढ़ ले तो ये तो जरूर सच है कि अगर व्याख्यान दिलाना हो तो वो जितने शास्त्र पढ़े हैं वो जीत जाए लेकिन अगर नदी में नाव डूब रही हो तब पता चले कि शास्त्र काम देते हैं कि तैरना काम देते ऐसा एक बार हुआ था वो भी मैं बताऊं फिर महावीर की बात आपको बताऊं एक मल्लाह और एक पंडित नदी में यात्रा कर रहे थे उस पंडित ने रास्ते में पूछा कि वेद शास्त्र पढ़े हैं उस मल्लाह ने कहा कि नहीं महाराज में दरिद्र आदमी में क्या वेद शास्त्र मैं तो कुछ पढ़ने नहीं जानता पंडित ने कहा तेरी आठ आना जिंदगी बेकार रही और कभी जोर की हवाएं चलने लगी और नाव डगमग लगी मल्लाह ने पूछा महाराज टैर आता है महाराज ने कहा कि नहीं उन्होंने कहा आपकी सोलह सोलहाना जिंदगी अब मैं तो जाता हूं अब आप अपने वेद साथ संभालें। पंडित और ज्ञानी में फर्क है पंडित तो बड़ा था गौतम लेकिन ज्ञान उसे नहीं मिला था महावीर से उसने कहा मेरे पीछे जो आए देखता हूं आनंद से भर गए मेरे पीछे जो आए देखता हूं उनकी चेतना में फूल लग गए मेरे पीछे जो आए उनकी सुगंध दूर दूर तो तक फैल रही लेकिन मैं मुझे क्या गड़बड़ हो रही है कि मैं नहीं उपलब्ध हो पा रहा हूं आखिर मुझे कब मुक्ति का अनुभव होगा महावीर ने कहा थोड़ी सी तेरे जीवन में बाधा पड़ गई क्या बाधा अद्भुत बात महावीर ने कही महावीर ने कहा तू सब तो छोड़ के आ गया लेकिन तूने आगे मुझे पकड़ लिया तेरा जो मुट्ठी थी वो जिन चीजों पर थी धन पर थी बच्चों पर स्त्री पर किसी पर भी होगी जो भी था उस पर तेरी मुट्ठी बंधी थी वो तूने खोली और जल्दी से फिर बंद कर ली अब महावीर स्वामी तो मुट्ठी बांध ली लेकिन मुठ्ठी अब भी बंद है और खुली मुट्ठी चाहिए तब तो सत्य मिल सकता है बंधी मुठ्ठी को कैसे मिलेगा हाथ तो खुला हो तू मुझको भी छोड़ दे लेकिन गौतम के तो आंसू आ गए पत्नी को छोड़ना बहुत आसान है महावीर को छोड़ना बहुत कठिन पत्नियां तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं महावीर को कितने छोड़ने की हिम्मत करते हैं पत्नी बिचारी को छोड़ देना एकदम आसान बात है गरीब औरतों से छोड़कर भाग जाने में कोई कठिनाई है बल्कि हो सकता है साथ में रहने में कठिनाई हो रही हो बच्चों को छोड़कर भाग जाना कितनी सरल बात है कौन सी कठिनाई है साथ रहने में भार और जिम्मेवार है जितने घर जिम्मेवार और निकमे लोग हैं उन सब के लिए सन्यास का द्वार खुला है लेकिन महावीर को बुद्ध को राम को कृष्ण को छोड़ना बहुत कठिन है क्योंकि उनके साथ सारी सिक्योरिटी जुड़ी है कि अगर महावीर को छोड़ दिया तो फिर कौन सहारा है फिर कौन हाथ पकड़ के बैकुंठ ले जाए मोक्ष ले जाए फिर कौन दिया दिखाए अंधेरे में सारी सुरक्षा उनके साथ जुड़ी वही अवतार है वही कल्याणकारी है उनके पैर पड़ो वही आगे लगाएंगे पार उनके साथ तो सारी कमजोरी अकेलापन उन्हीं में सुरक्षा है उनको छोड़ने में दिक्कत है वो नहीं छूटता था गौतम से महावीर का भाव आखिर महावीर से गौतम का भाव छूटे या न छूटे महावीर दुनिया से एक दिन छूट ही गए महावीर एक चल बसे गौतम तो पकड़े रहा लेकिन महावीर हवा हो गए दे तो पड़ी रह गई वो गांव के बाहर गया रास्ते में लौटता था यात्रियों ने कहा कि तुम्हें पता है महावीर का तो मोक्ष हो गया निर्वाण हो गया एकदम रोने लगा रोज समझाता था लोगों को आत्मा अमर है उस वक्त याद ना रही एकदम रोने लगा पंडित रोज समझाता आत्मा अमर है लेकिन जब मौत सामने आती तो कपने लगता है वो तो किताब में पढ़ा था कि आत्मा अमर है वो कोई तैरना थोड़ी जानता था तैरने के बाबत शास्त्र जानता था तो वो घबराने लगा गौतम तो रोने लगा कि महावीर छोड़ दिया मेरा क्या होगा उस वक्त भी उसको महावीर की चिंता नहीं आई मेरा क्या होगा चिंता तो अपनी थी वही महावीर सहारा थे और रोने लगा और कहने लगा की महावीर के रहते में मुक्त नहीं हो सका तो अब जब महावीर नहीं रहे तो मैं तो डूब गया मेरी जिंदगी तो मुश्किल हो गई फिर उसने कुछ संभाला अपने को और पूछा यात्रियों से क्या महावीर ने मेरे लिए कोई अंतिम संदेश छोड़ा है निश्चित ही उन्होंने कहा संदेश छोड़ा है छोटा सा संदेश है, हम तो समझ नहीं सके उसका अर्थ क्या है लेकिन सुना था वहां तुम जाओ वहां और लोग भी बता देंगे छोटा सा संदेश सुना था कि गौतम के लिए वो कुछ कह गए वो एकदम बोला कि मुझे जल्दी कहो कि वो क्या कह गए उन यात्रियों ने कहा कि महावीर ने कहा है गौतम से कह देना और ये बात दुनिया भर के गौतमों से कह देने योग्य जहां अभी जो जिसको पकड़े हुए है वो गौतम की स्थिति में है महावीर ने कहा है गौतम से कह देना तू तो पूरी नदी तो पार कर गया लेकिन किनारे को पकड़ के क्यों रुक गया है इसको भी छोड़ दे एक आदमी पूरी नदी पार कर ले और फिर किनारे को पकड़ के रुक जाए तो भी नदी में ही रुका रहेगा नदी को पार करना काफी नहीं है किनारे को भी छोड़ना जरूरी है वो सारे संसार को छोड़ के आया था महावीर को किनारा समझ के उनके पास तैरता हुआ आया सारी नदी को छोड़ दिया लेकिन फिर किनारे को पकड़ के वहीं रुक गया तो फिर भी वो नदी में पड़ा हुआ है महावीर कह गए गौतम को कह देना तू सारी नदी पार कर गया तो किनारे को भी छोड़ दे ये भाव उसको जैसे स्मरण में आया क्योंकि महावीर की मृत्यु हो गई थी अब किनारा कहीं था भी नहीं हवा थी तत्क्षण जो काम महावीर की मौजूदगी में नहीं हो सका वो हो गया जिस सांझ जिस सुबह महावीर ने छोड़ी उसी सांझ गौतम को ज्ञान उपलब्ध हो गया कठिन है परंपरा को शास्त्र को गुरु को छोड़ना क्यों कठिन है भयग्रस्त मन है छोड़ देंगे फिर पता नहीं क्या होगा लेकिन जो नहीं छोड़ता जो अभय को नहीं पाता फियरलेसनेस को नहीं लाता अपने भीतर वो पकड़े रहे पकड़े रहे उसके पकड़ने से कोई फायदा नहीं है उसकी पकड़न ही उसकी रुकावट हो जाएगी सारी दुनिया में धर्म का पतन हुआ है धर्म का ह्रास हुआ है क्योंकि सभी लोगों ने धर्म को पकड़ लिया है वो उनकी मुट्ठियों में बंद हो गया है जबकि धार्मिक लोगों की मुठ्ठियां खुली चाहिए खुली मुट्ठी, खुला मन उन्मुक्त मन ओपन माइंड क्लोज नहीं बंद नहीं तो पूछे अपने से कि क्या मेरा मन बंद है अगर बंद है तो चोट करें उस पर तोड़े उसके ताले दीवार गिरा दें दरवाजे मिटा दें कितना साहस हो तो निश्चित मैं आपसे कहता हूं बहुत थोड़े ही समय में कोई भी व्यक्ति शांति को सत्य को परमात्मा को अनुभव कर सकता है लेकिन अगर इतना साहस ना हो जंजीरें आपके हाथ में हो आपको कहा गया हो कि तोड़ना हो तोड़ दे पत्थर आपके निकट हो जिन पर जंजीरें पटकने से टूट जाएंगे लेकिन आपको जंजीरों से प्रेम हो गया हो बहुत दिन साथ रहने से और आप उनको संभाले रखे और फिर भी पूछते रहें कि स्वतंत्रता का रास्ता क्या है परमात्मा का रास्ता क्या है तो कोई भी क्या करेगा कोई भी कुछ नहीं कर सकता एक छोटी सी कहानी में अपनी चर्चा को पूरा करूंगा एक यात्री एक पहाड़ी सराय में आके ठहरा पहाड़ी सराय थी धर्मशाला थी बड़े घने जंगल में थी बड़े दुर्गम मार्ग पर थी यात्री अक्सर वहां से निकलते शिकारी निकलते वो वहां ठहरते थे। ये नया युवक भी अपने घोड़े को सांझ उसने आके बांधा उस सराय में ठहरा जैसे वो सराय में घुस रहा था सराय के बाहरी एक पिंजरे में तोता लटका हुआ था और वो तोता जोर जोर से कह रहा था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता बहुत हैरान हुआ बड़ी बड़ी बड़ी उसकी आवाज में बड़ी, बड़ी थी। हैरान हुआ किसने इसे सिखाया उसके मालिक ने सराय के मालिक ने उसे सिखाया था तो स्वतंत्रता स्वतंत्रता वो दिन भर चिल्लाता था ये युवक भी बड़ा विद्रोही बड़ा स्वतंत्रता प्रेमी था अभी अभी वो जेल से छूटा था अपने मुल्क की लड़ाई के लिए लड़ता था गुलामी के खिलाफ लड़ता था राजनीतिक विद्रोही था उसको ये तोता बहुत पसंद आया अंदर गया उसने निर्णय किया कि रात इसका पिंजरा खोल देंगे इतना परेशान हो रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता रात जब शराण का मालिक सो गया वो युवक गया उसने पिंजरा खोला स्वतंत्रता चिल्लाने वाले तोते को बाहर निकालता है वो चिल्लाता तो है स्वतंत्रता स्वतंत्रता लेकिन उनके सींचों को तोता पकड़े हुए वो युवक अंदर हाथ डालता है वो तोता और अंदर सिकुड़ता है पकड़े हुए और घबराहट में जोर से चिल्लाता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता युवक बहुत हैरान की कैसा तोता लेकिन फिर भी मेहनत की किसी तरह झपटा बेचारा छोटा सा तोता किसी तरह निकाल लिया निकालकर उसको बाहर उड़ा दिया सोचा कि बड़ी तरप्ती से वो रात सोया लेकिन सुबह जब उसकी नींद खोली देखा तोता अपने पिंजरे में वापस बैठा और चिल्ला रहा स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। बस यही कहानी कहता हूं इस पर विचार करना इस कहानी को अपने मन में ले जाना और सोचना चिल्ला रहे मोक्ष मोक्ष मोक्ष आत्मा आत्मा आत्मा ईश्वर ईश्वर ईश्वर पकड़े हुए पिंजरे को ना आपको खींच भी दू अभी इस हाल के आप बाहर हुए के वापस आप उसी पिंजरे में बैठे हुए हैं मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा मैं आपको देखूंगा पिंजरे में बैठे चिल्ला रहे हैं स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं है मत चिल्लाइए मत बकवास करिए चुप हो जाइए गुलामी में रहना गुलाम रहिए चिल्ला क्यों मचा रहे हैं क्यों मंदिर जा रहे है किस लिए क्यों खोज रहे हैं धर्म छोड़िए गुलामी पसंद है गुलामी में रहिए लेकिन अगर स्वतंत्रता का ख्याल आ गया है तो चिल्लाइए मत गीता के श्लोक मत बकिए मत राम राम की रट लगाइए मत मोक्ष मोक्ष की बातें करिए देखिए कहां कहां गुलामी है तोड़िए जहां जहां सिंह मिले छोड़िए आ जाइए बाहर कौन किसको बंद किए हुए हैं हम बंद हैं इसलिए बंद है हम अपनी इच्छा से बंधे कौन कैसे परमात्मा से दूर किए हम अपने हाथ दीवाने खड़ी किए हैं अगर सच में किसी मनुष्य के जीवन में अभिच्छा पैदा होती है प्यास पैदा होती है जानना है सत्य को जानना है ईश्वर को कोई रुकावट नहीं है कभी कोई रुकावट नहीं रही है तोड़ डालिए थोड़े मोड़े बंधन है मिटर डालिए और उठिए स्वतंत्र होकर जब आप स्वतंत्र होंगे सत्य आपके पीछे आ जाएगा जब आप सब भांति मुक्त होंगे चित्त की काराओं से आप पाएंगे मोक्ष आपके भीतर विराजमान है कहीं कुछ दूर नहीं है थोड़े से सींचे हैं सारी रुकावट उनकी है चित्त की कुछ दीवारें कुछ जंजीरें इन्हें तोड़ना जरूरी है जो मनुष्य स्वतंत्र होता है वो मनुष्य परमात्मा को पाने का अधिकार पा जाता है थोड़ी सी बात मैंने कही जरूर आपके पिंजड़े को थोड़ा बहुत हिला दिया हो कोई कष्ट हुआ हो कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे क्षमा करना है वैसे तो मेरे तो इरादा पिंजरा तोड़ी देने का है हिलाने का नहीं भगवान इतनी ताकत दे कि अपने अपने पिंजड़े के हम बाहर हो सके स्वतंत्रता चिल्लाए नहीं बल्कि स्वतंत्र हो सके इसकी कामना करता हूं वे लोग धार्मिक हैं जो स्वतंत्र हैं वही लोग धार्मिक थे जो अपनी सारी प्रतनता को तोड़ डालते हैं वही लोग धार्मिक हैं जो व्यक्ति हैं उनके भीतर ही आत्मा का बोध हो सकता है इन बातों को इतने प्रेम से शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूं और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार करें